पुनह भगवती सुरुती कहती हैं हरेहि ओमम एते गायतरो वागा एते में सोमाय ब्रुता देवा ते त्रैष्टो भो वागा एते में सोमाय ब्रुता देवा ए जगतो भग इति मे सोमाय ब्रूता चन्दो नामा नागं सामराज्यं गच्छेते मे यह आपका गायत्री का भाग है यह सोम के लिए त्रिष्टुप छंद का भाग है यह हमारा सोम के लिए जगती छंद का भाग है आप हमारी ओर से सोम के लिए ही यह निवेदन करें आप सोम से यह भी निवेदन करें कि वह हमारे हैं शुक्र आदि उन के लिए नियंत्रण में हैं सोच विचार करके ही आपका चयन किया जाता है हे सविता देव आप स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक के बीच में विराजमान हैं आप विद्वान हैं आप सत्यवान हैं आप रत्नों के धाम हैं आप विद्वानों द्वारा चाहे गए हैं आप ऊंचाई की ओर जाने वाले हैं आप चमकदार हैं आप सुनहरे हाथों वाले हैं आप श्रेष्ठ कार्यों वाले हैं आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखें हम आपकी अर्चना करते हैं हम प्रजा के लिए आपकी उपासना करते हैं प्रजा सांस लेने में आपका अनुसरण करती है आप भी प्रजा का अनुसरण करते हुए सांस लेने की कृपा करें पुनः भगवती स्तुति कहती हैं हरे हे ओम मम सुक्रम त्वं शुक््रेण क्रीणामि चंद्रम चंद्रेण मृताम मृतेन तग्मैते गौ रस्मैते चन्द्रानि तपसस्तनु रसिप्रजापतेर्वर्णः परमेण पशुना क्रियस्य क्षहस्त्रपूखं यूहेयम् अर्थात हे सोम आप चमकीले हैं हम आपको चमकते हुए सोने से खरीदते हैं आप चंद्रमा के समान मन प्रसन्न करने वाले हैं आप अमृत जैसे हैं गोरा और चमकते हुए तपस्वियों के शरीर प्रजापति के रंग जैसे हो जाएं हम परम पशुधन से आपको खरीदते हैं आप हजारों का पालन पोषण करने में समर्थ हैं आप हमारा भी पालन पोषण कीजिए हे सोम आप हमारे मित्र हैं आप मित्रों का पालन पोषण करने वाले हैं आप हमारी ओर पधारने की कृपा करें आप इन्द्रदेव की दाई जंघा में प्रवेश करने की कृपा करें आप सुखदाई हैं आप पाप के शत्रु हैं आप संसार के पालक हैं आप सुंदर हाथों वाले हैं आप कुश द्रोवाल लोगों के पालक हैं जिन जिन ने सोम को खरीदा आप उन उनकी रक्षा करने की कृपा करें हे सोम हे अग्नि आप हमें पूरी तरह पाप से बचाने की कृपा करें हमारे द्वारा कोई गलत काम ना हो आप बुरे चरित्र वालों का वध कीजिए आप सत्चरित्रवानों की रक्षा कीजिए हम आपकी उत्कृष्ट आयु से अपने श्रेष्ठ आयु के लिए अनुसरण करते हैं हम आपकी अमरता का अनुसरण करते हैं हे अग्नि हम उस मार्ग का अनुसरण करें जो मंगलमय हो सुगम हो जिस पथ पर जाने से द्वेषियों का पूरी तरह नाश हो जाता है जिस पथ पर जाने से हमें धन की प्राप्ति होती है हे आशनं आप पृथ्वी केत्वाज जैसे हैं आप यज्ञ वेदी पर विराजमान की कृपा कीजिए बलवान वरुण स्वर्ग लोक में पाप लेते हैं अंतरिक्ष लोक को माप लेते हैं पृथ्वी लोक को माप लेते हैं वरुण सभी लोकों में व्याप्त हैं वरुण देव के व्रत भले भांति शोभित होते हैं वरुण ने अंतरिक्ष को ताना वन के बड़ोत्परी की गायों में दूध के बड़ोत्परी की हृदय में यज्ञ शक्ति स्थापित की अग्नि की स्थापना की स्वर्ग लोक में सूर्य को प्रतिष्ठित किया पर्वत पर सोम को स्थापित किया हे वरुण आप सूर्य के चक्षु हैं आप अग्नि की आंख हैं आप आंख की पुतली पर आरोहण की कृपा कीजिए आप प्रकाशमान हैं आप यहां शोभाते होने की कृपा कीजिए हे देवताओं आप यजमान का कल्याण करने के लिए उनके घरों की ओर जाने की कृपा कीजिए आप भार वहन करने में समर्थ हैं आप वीरों को सुख देते हैं ब्रह्म ज्ञान हेतु प्रेरक हैं आप रथ से जुड़ने की कृपा कीजिए हे सोम आप मेरा कल्याण कीजिए आप भुवनपति हैं आप विश्व के सभी धामों की ओर तेजी से प्रयाण करते हैं आप चोरों के ज्ञान का विषय मत होइए यज्ञ के विरोधी लोग आपको न जान पाए सब और भ्रमण करने वाले आपको न जान पाए पापी भेड़िए आपको न जान सके आप बाज के समान जल्दी जाएं आप यजमान के घरों की ओर प्रस्थान कीजिए वहां भले भांति सज्जित यज्ञशालाओं का प्रबंध है पुनः भगवती स्तुति कहती हैं कि हरे हे ओम नमः मित्रस्य वरुणस्य चक्षाषे महो देवायत द्रद्र गुम समरपायत दूरे द्रसे देवजाता यके तवे देवस पुत्राय सूरियाय सत गुम सत अड़्थाते मित्र देवता और वरण देवता की आँखों से देखने वाले शूर्य को नमस्कार है सूर्य प्रकासमान है सूर्य दृष्टि वाले हैं देवता से उत्पन्न हैं स्वर्ग लोक के पुत्र हैं सूर्य के लिए नमन यजमान को सूर्य के लिए यज्ञ करना चाहिए यजमान को सूर्य के लिए स्तोत्र का पाठ करना चाहिए पुनः भगवती श्रुति कहती है हरे हे ओम बाउ वरुणस्योत्तम भनमसि बरुणस्यसकं भ सर्जनेस्थ वरुणस्य रीता सदन््ञ सिब वरुणस्य रीता सदन्मसे वरुणस्य रीता सदनमासेद अर्थात हे समय देवी यज्ञ में काम आने वाली लकड़ी आप वरुण का उत्थान करने वाले हैं आप वरुण की गति के सर्जक हैं आप उन्हें स्थिर करने वाले हैं आप वरुण के यज्ञ का सदन हैं आप वरुण के यज्ञ का बैठने का स्थान है आप वरुण के यज्ञ के सदन में सुख से विराजमानने की कृपा कीजिए हे सोम जो यजमान यज्ञ में आपके धाम का भजन करते हैं वे सभी यज्ञ स्थान आपको प्राप्त हों आप घरों को स्फारीत करते हैं आप पार लगाने वाले हैं आप श्रेष्ठ वीर हैं आप कायरों के विनाशक हैं आप हमारे यज्ञों में पहुंचने की कृपा कीजिए पुनः भगवती स्तुति कहती हैं हरे हे ओ मां याते धाम नेह वेखा यजन्ति ताते विश्व परिभू रस्तो यज्यम गयस्थानः प्रतरणः सुवीरो वीराः प्रचरं सौमदुर्यान् अर्थात हे सोम जो याजक यज्ञ में आपके धाम का भजन करते हैं आपके धाम का यजन करते हैं वे सभी यज्ञ स्थान आपको प्राप्त हों आप घरों को स्फरित करते हैं आप पार लगाने वाले हैं आप श्रेष्ठ वीर हैं आप कायरों के विनाशक हैं आप हमारे यज्ञों में पहुंचने की कृपा कीजिए